शिव पुराण संहिता तदनंतर शांततीता आदि पांच कलाओं को जो आकाशवादि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उसके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए यथा व्योम रूपिणीम शांततीत कला कलाम मैं वायु रूपणीम शांत कला योजयामी तेजो रूपिणीम विद्या कला योजयामी जल रोपणी प्रतिष्ठा कला योजयाभि इति इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नम जोड़कर इनकी पूजा करें यथा शांत तीर्थ कलाय नम शांति कलाय नम इत्यादि अथवा आकाशादि के बीजभूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के पांच अक्षरों से ज्ञात बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादी मलादिपास की व्याप्ति का चिंतन करें इसी तरह मलादी मल्लादिपास में भी कलाओं की व्याप्ति देखें फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत पद में अंकित करें इस प्रकार क्रमशः शांत्यती से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यत पूर्वोक्त कार्य करके तीन आहुतियाँ देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करे इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुशयुक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमाविशिष्ट चा चरु उसे दे गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर आदरपूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए फिर दो बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंच दे शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पी कर दो बार आचमन करके शिव का स्मरण करे इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्वत बिठा उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धामन दे शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और मौन हो उस दतौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे फिर उस दतौन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुँह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे उस फेंके हुए दतौन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है यदि निंदित दिशा की की ओर दिख जाए, तो उसके दोष शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या चौवन आहुतियों का होम करे तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके तो उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सोए, सूद सिरहना कर चारों ओर भस्म तिल और सरसों से तीन रेखा खींच कर फट मंत्र का जब करके रेखा के बाह्य भाग में दिखपालों के लिए बलि दे शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताएं